Eu piueuukeu Eu piuu de darân na seku de ju ke de darân na ईटी e. प्रस्तुत करता है उमंग सुमन उमंग सुमन उमंग उमंग, उमंग उमंग में आज सुनते हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर सी वी रमन पर आधारित कार्यक्रम समुद्र नीला क्यों है पिताजी हां बेटे आप वीणा से सुंदेश्वर कैसे निकाल लेते हैं बेटे वीणा के तारों से वीणा के तारों से और क्या लेकिन वीणा के तारों से स्वर कैसे निकलते हैं <laughs> तुम्हारे सवालों का तो कोई अंत ही नहीं है बेटा <laughs> पिताजी हम हमारी पाठशाला की खिड़की से समुद्र दिखता है हम्म वो नीला क्यों है बेटा वो <laughs> कुछ लोग कहते हैं कि नीले आसमान की परछाई पड़ने से समुद्र नीला दिखता है अच्छा तुम्हारे मन में जो सवाल आते हैं ना उनके जवाब तुम घर के पुस्तकालय में जाकर किताबों में ढूंढ लेना बच्चों क्यों और कैसे के ये सवाल पूछने वाला बालक था चंद्रशेखर वेंकट रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 8 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के पास एक गांव में हुआ था यह बालक पढ़ने में बहुत होशियार था किताबें पढ़ने का इसे बेहद शौक था इसीलिए उन्होंने 11 वर्ष की ही उम्र में 10वीं कक्षा पास कर ली थी उसके बाद रमन मद्रास यानी चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल हो गए ग्रेड दिन उनके अध्यापक मिस्टर जॉन्स ने उनसे कहा ओ रमन हम तुम से बहुत खुश है जी सर हम तुम्हें इस मा विद्यालय के प्रयोगशाला में वैज्ञानिक प्रयोग करने की पूरी छूट देते हैं धन्यवाद सर बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है तुम बहुत काबिल विद्यार्थी हो अध्यापक से प्रयोग करने की अनुमति मिलते ही रमन नए-नए प्रयोग करने लगे और एक दिन वे देखिए सर मेरे प्रयोग का नतीजा अरे यह क्या प्रयोग है यह तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं रमन भाई छाई जी सर अपने इस प्रयोग के बारे में तुम लंडन के पट्रिका में लिख कर भेजाओ। पट्रिका बहुत लोग पढ़ेंगे और तुम्हारा बहुत बहुत नाम होगा। जी सब जरूर लिखूंगा। ठीक है, ठीक है। कुछ दिनों बाद रमन ने एक सरकारी नौकरी कर ली। नौकरी करते हुए भी वो अपनी वैज्ञानिक खोज करते रहे वो अब घर की अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में ही खाली समय में खोज करने लगे कुछ दिनों बाद रमन का तबादला कलकत्ता हो गया विज्ञान फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस इस एक गणित संस्था में आज ही शाम को जाऊंगा और वैज्ञानिक खोजें अब यहां भी करूंगा कलकत्ता की इस प्रयोगशाला में रमन को कई सवालों के जवाब मिले जैसे वीणा वायलिन मृदंग और तबले से स्वर कैसे निकलते हैं रमन अब विज्ञान के विशेषज्ञ हो गए थे वो अब विज्ञान पर भाषण भी देने लगे प्रस्तुत है उन्हीं के स्वर में उनके मूल भाषण का एक अंश रविंद्र सिंह और मैंने वायलिन इस प्ले पर पोसिबल दैट एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग कंटीन्यूअस म्यूजिकल टोन इस प्ले वी नो फ्रॉम फिजिकल प्रिंसिपल्स दैट दैट साउंड कैन बी एनालाइज्ड इनटू Harmonic overtones. The relationship stands to each other. The vibration frequency is as one, two, three, four, five and so on. Unnkei kamao se khush hokar sanstha nne unkei liye vajjjanik ka pad esthafit kiya. Vajjjanik ke rop mei kama kartate hoi unhè sen 1921 mei inglenkei oxford vishpvidjjalik congress mei shamil hoonne ka nimantran mila. Jahaz mei bäi'thei जब चंद्रशेखर वेंकट रमन सागर से गुजर रहे थे तो बचपन का वही सवाल उनके मन में फिर से उभरा समुद्र नीला क्यों है आह समुद्र नीला क्यों है कितना नीला है यह सागर लेकिन क्या ये आसमान की परछाई है सागर तो सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि नीचे तक नीला मालूम पड़ता है अगर आसमान की परछाई से सिर्फ नीला दिखता तो फिर येता की होता कलकत्ता लौटकर इसकी खोज करूंगा कलकत्ता पहुंचने पर रमन ने इस पर खोज करना शुरू कर दिया और 28 फरवरी 1928 को उनकी यह खोज पूरी हो गई रमन इस नतीजे पर पहुंचे कि जब सूरज की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तब रोशनी के सात रंगों में से पानी के अणु नीली रोशनी बिखेरते हैं इसी से ही समुद्र नीला दिखता है इस खोज ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी उन्होंने गैस या द्रव की भीतरी बनावट के बारे में पता लगाने का तरीका ढूंढ निकाला यह रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है रमन की इस खोज के लिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा हुई सर सीवी रमन एशिया के ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्हें विज्ञान पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 28 फरवरी का दिन उन्हें की स्मृति में विज्ञान दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जाता है इसके अलावा रमण को बहुत से अंतर्राष्ट्री सम्मान मिले। उन्होंने देश की वैज्ञानिक संस्थाओं को चलाने में योगदान दिया। उनके नाम से बैंगलौर में रमंड रिसर्च इंस्टिट्यूट बन वाया गया। आज रमण हमारे बीच नहीं है। लेकिन उनके प्रयासमों से नौजवानों की विज्ञान में रुची बड़ी है और भारतीय वैज्ञानिकं की देश और विदेश में पहचान बनी है। समुद्र नीला क्यों है अभी आप सुन रहे थे सी आई ई टी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अम्बरीन्द्र बेहरा आलेख दीपा अग्रवाल कलाकार बी आर एल सक्सेना प्रभुदयाल खट्टर कीमती आनंद पवन कौशिक और अनन्या ध्वनिंकन दीपक पांडे और बटीलैंडिंगडो ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन निर्माण सहयोग दाऊद एल चतुर्वेदी और सिम्मी कुमार तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो